श्रावण मास महात्म अध्यायः श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष पूजा का वर्णन कवर्णन समत्कुमार भगवन्वृतसंगस उदेश वक्त अर्सी युवा कृतकृत्योहम भविष्यामि सुरेश्वर सनत कुमार बोले हे भगवान आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया हे स्वामिन इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत हो जाऊंगा ईश्वर वाच व्रते नोगी स श्रावण जो नये सुधी द्वादस्वी मासेशु स नक्त फलभाग भवे ईश्वर बोले हे योगीश जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह बारह महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है दिनावसान पूर्व तो नक्त सारिभोजनम तीघेक्का नक्त भोजने ततः्यास्तादुपरीस्वत चुरी सन्ध्याज आहारैथुन निद्रा स्वाध्या चतुर्थक गृहस्थ्यति त्यवस्था नक् व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व अर्थात संयासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है उसमें सूर्यास्त के बाद की तीन घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है सूर्य के अस्त होने के पश्चात तीन घड़ी संध्या काल होता है संध्यावेला में आहार मैथुन निद्रा और चौथा स्वाध्याय इन चार कर्मों का त्याग कर देना चाहिए गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए आत्मनो आत्मनोदुग्णी छाया मंदी भवतिभास्करी यति नक्तम तो तत्प्रोक्तम नानक्तम निधि भोजनम सूर्य के मंद पर जाने पर जब अपनी छाया अपने, अपने शरीर से दुगनी हो जाए उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है नक्षत्र गृह स्मृतम यतेष्टे भागे रात्र निषिध्य तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है यति के लिए दिन के आठवें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है नक्मसा कुत गृहस्थो विधुयुत यति विधवा चाहिव विधुरश सूर्यक गृहस्थ को चाहिए कि वह विधिपूर्वक रात्र में नक्त भोजन करे और यति विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे करें विधुरेतुवान्यास तो रात्र अनाश्रमोप्याश्रमी सैदी पुत्रव विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही व्रत करना चाहिए अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए एवं यथाधिकारम तो कुव्रत सुधी अत्र व्रति मासे पर गतिम्वापुयात इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है प्रातः स्नान करमी ब्रह्मचर्य व्रते स्थित भोक्षा रक्तम भूसह्या कराणीना दयाम प्रारब्धेस्ते देव यदे तदापूर्णता प्रसाद तेजगत्ते संकल्प मेधावी मसे नक्व्रतत नक्व्रत कुरो भव प्रातः काल्य स्नान करूँगा ब्रह्मचर्यव्रत का, ब्रह्म का पालन नक्त भोजन करुंगा पृथ्वी पर सोऊँगा और प्राणियों पर दया करूंगा, हे देव इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं, तो हे जगतपति आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है वृप्रद्वारा तिद्रेण हम हारुद्रेण वा अभिषेक मासद्रेण प्रत्यहम चरेत प्रीणा वस् जलधारा प्रियो यतः परम ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र महारुद्र अथवा रुद्र रुद्रमंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए हे मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा की अत्यंत प्रीति रखने वाला हूं, अथवा दृद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर प्रतिदिन करना चाहिए स्वस्य स्वयं त्यजये अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखो भोग की वस्तु अति प्रिय हो संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए अतः परम शुण्मुने लक्षा विधि परम श्री कामो बिल्वपत्र दुर्भा शांति कामुक आयुष्कामेन कर्तव्य चंपक पूजनम हरेह विद्याम कर्तव्य मल्लिका हे मुने अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य भिल्ल पत्रों या लक्ष्य दुर्वाधनों से शिव की पूजा करनी चाहिए आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए शिव विष्णु प्रसन्न तुलसी भी प्रसिद्ध पुत्र का भी न कर्तव्यम बारहत ही पूजनम शुभम शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए दुस्वन प्रसार धान्यपूजनमलजादेव दिवस हि पूज्ये दुभम एवं सर्वुष्पैच्ध्यपूजा प्रकुराज सुप्रसन्नो हरो भवेत् बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगबल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे उद्यापनं तत कार्य मंडपं चेदिका चकृ प्रकर्तव्या मंडप से पुण्या वाचन कृवा आचार्य भरेत्त गीतवाधितृोषे ब्रह्म घोषेण भूयसा प्रविश्य मंडपे तस्मिन् तस्त्र जागरण चले तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदी का बन बनानी चाहिए तदनंतर पुण्यावाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए वेकायां प्रकर्तव्य लिंगतों भद्रमुत्तम तन्मधे तंडुल कुलियालासोभनम कल संस्था त्राम्रम च महाप्रभम पंचपल संयुक्त न से सुसूक्ष्मक सौवर्णी प्रतिमां प्रतिमा त्रपिए पार्वतीपते पूजा तक प्रकुर पंचा मृत पुरैह धूप दीप्स शनि वैद्य गीतवार्यकै वेद शास्त्र पुराण रात्रो जागरण चरेत वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से व्यटित कर देना चाहिए उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए तत्पश्चात पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य एवं वेदशास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा प्रभात समय सुस्ना शुशुचिर्भवी स्तंडल कार्ये त्रशाकोक्त विधानत होम चम ततिलान पायसेन च कार्य मूलमंत्रेन गायत्राश्यों नाम नाम सहस्रक पूजा तो नहीं वहो इसके बाद स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत में मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए तदंतर सरकरा और घृत से मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए तथा श्रेष्ठ कृतम भूद्वा पूर्णातर आचार्यं पूजिए सम्यक वस्त्रालंकार भूषण तनंतर सुष्टिकृत होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए पश्चाते ब्राह्मणा पूजिए पश्चात्भ्यो दक्षिणा युवा पूजा मुते तद्यार्णेन कृत्वा शुभुम प्रपूजेत यदि दीपक तदानेत सुवर्णवर्ति का दीपमारौप्यकोखृतेन सामुक्त समाप्येत काम सिद्धेन्पिए तथ्मण भोजिए क्षत तत्पश्चात अन्न ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देना चाहिए जिस जिस वस्तु से उमापतिशिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए स्वर्ण में मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका बत्ती बनाकर उसे गोघ से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में एक सौ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए एवं कुरते तस्य पूजा तत्रापि मुड़े त्रावणी कुदान्या कल्पते स्वीति विषय कच्चिपास्थस्तते यदि मदर्पण चात्र महशित फल शिणु इहा मुद्दा भव्य गुणाधिक सकामत्वैम सामत्व परागति हे मुने जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल होता है यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है रुद्राभिषेक कुरक्षर संख्य प्रत्यक्षर कॉटिवर्षम रुद्रलोक मही पंचाषेका अमृत इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है तस्मिन मासे भूमिशायि फलम तस्यापि भेष्णु प्रबा निर्मित श्रेष्ठ गजदंत भवामी निर्मिता पाटीर चाही खचिता नवरत्नक निसीमृदेध्र विशेषा दिजसत्तम वरवस्त्रेण संूलिशोभ दसोपबर्णुक्ता शय्यां स लभते शुभा इस महायुक्ता में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका भी फल मुझसे सुनिए वह मनुष्य नौ प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित दस तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गृणाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दात की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा तो प्राप्त करता है ब्रह्मचर्येन चाप्य वीरपुष भाओज बल देशदारढ़र्मस्ोपकारक प्रत्यक्ष भ्रह प्राप्ति संशय निष्काम से काम से स्वर्ग देवांगनाशुभा इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से दिल की दृढ़ पुष्टि होती है ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है अत्र मौन व्रत धरो महान वक्ता प्रजा अहो अहोरात्र दिने वापी भुक्तिथवा पुनः घंटाया पुस्तक वृतान्ते दानाचरे सर्वशास्त्र प्रवीण सीद वेदांगपारग वाचस्पति सो बुद्धो मौन महात्म तो भवि मौन कलहो नास्ती मौन व्रत परं इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है और वह बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है सनत हैीस्कुराणेशर सनत्कुम श्रावणमास महात्मे न्रत लक्ष भूमिशन ओनादी व्रतकथनम तृतीयोध्या